यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय मुझे लगता है कि सेवा से तुम्हें संतोष नहीं होता था सेवा बढ़ जाती थी तुम सोचते थे कि यदि मुझे ही सारी सेवा मिल जाती तो कितना अच्छा होता तो प्रभु ने कहा कि अच्छा चलो वन में अब सारी सेवा तुम ही करना वहाँ सेवा बांटने वाला कोई नहीं होगा माँ ने सारा अर्थ बदल दिया देखो तो तुम कितने आनंद में जा रहे हो अयोध्या में रहोगे माता पिता के पास और साथ शब्द क्या कहा एक शब्द में एक नन्हे से वाक्य में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी तात तुम्हारी मात वय दे पिता राम सब भात स्नेही श्री सीता जी के लिए केवल वै देही कहाँ वे तुम्हारी माता है पिता राम के साथ उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया बोले तुम्हारे पिता राम हैं जो हर प्रकार से स्नेही हैं इसमें संकेत है महाराज श्री दशरथ को पिता मानोगे कि श्री राम को पिता मानोगे महाराज श्री दशरथ सब भाती स्नेही बिल्कुल नहीं हैं क्यों बोले जिन्होंने सत्य के नाम पर राम को छोड़ दिया हो मैं सत्यवादी कहलाऊँ वे मेरी दृष्टि में कोई प्रेमी नहीं हैं ऐसे पिता को पिता मानकर क्या करोगे जो आज इतना प्रेम करता है और कल छोड़ दे पर राम तो इतने स्नेही हैं सब भाति स्नेही प्रेमी तो श्री राम हैं जो कभी किसी का परित्याग नहीं करते अब इसकी व्याख्या करें तो उनका इतना स्नेह जीव के प्रति है कि किसी भी स्थिति में उसका परित्याग नहीं करते इसीलिए तो गीतावली रामायण में यह बात आई है कि कौशल्या जी ने यहाँ कहा कि मैं वन जाने के लिए तुम्हें इसलिए नहीं कहूँगी कि तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह बिल्कुल नहीं मानती कि तुम्हारे पिता ने सत्य की रक्षा के लिए तुम्हें वन जाने के लिए कहा इसलिए तुम्हें सत्य की रक्षा के लिए वन जाना चाहिए बड़ा अद्भुत वाक्य है आप लोगों में से जिन लोगों ने गीतावली रामायण पढ़ा हो कौसल्या ने कहा कि राम सत्य बहुत बड़ी वस्तु हो सकती है लेकिन एक नियम है ना जब कोई विशिष्ट सुख प्रसन्नता का अवसर होता है तो न्यौछावर किया जाता है किसी वस्तु को न्यौछावर करके उसे किसी व्यक्ति को दे देते हैं जिसमें जितनी शक्ति होती है उतना वह न्यौछावर करता है कौशल्या अम्बा ने कहा कि मैं तो यह मानती हूँ कि महाराज दशरथ के स्थान पर अगर मैं होती तो यह जिस सत्य की इतनी महिमा है उसको मैं क्या करती बोली जिस सत्य की महिमा का इतना गान किया गया है वेद ने उस सत्य को तुम पर न्यौछावर करके मैं फेंक देती तुम्हारे समक्ष इस सत्य को कोई महत्व नहीं है क्यों व्याख्या कर दिया मैं उस कैसे उस सत्य को महत्व दूँ बारों सत्य बचन श्रुति सम्मत जाते हों बिचुरन चरण सिहारे जीतावली अयोध्या कांड वह सत्य जो परम सत्य राम को दूर कर दे वह किस काम का सत्य होगा राम को दूर करने वाला कभी सत्य होगा राम को दूर करने वाला सत्य सत्य नहीं वह असत्य होगा रामायण में बार बार यह बात दोहराई गई वह योग योग नहीं है वह ज्ञान ज्ञान नहीं है जो राम से प्रेम न करता हो जोग कुजोग ज्ञान य्ञानो जह नहीं राम प्रेम परिधानों और वह क्या है गुरु वशिष्ठ ने यही कहा अगर वह योग राम से योग कराता है राम से प्रेम कराता है तो वह योग है नहीं तो वह कुयोग है वह ज्ञान जो व्यक्ति के अंतकरण में ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति कराकर व्यक्ति को अभिमान से मुक्त करता है वह सच्चा ज्ञान है वह धर्म जो व्यक्ति के अंतकरण को निर्मल बनाकर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाता है वह धर्म धर्म है